आदरणीय सन्यासीगण मुनिगण उपस्थित धर्मप्रिय बंधुओं पूजा मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारियों आचार्य मानवाओं उपदेश मंदिर में ये जो अधर्म का प्रकरण चल रहा है तो इसमें हम तीन साधनों से ही अधर्म या धर्म कर सकते हैं इन साधनों से आप परिचित हैं आप उनको जानते हैं और हम उनका प्रयोग भी करते हैं पहला साधन जो मुख्य है वो है मन मन संस्कारों का एक समूह के रूप में है यानी उस मन के अंदर विभिन्न प्रकार के संस्कार बहुत बड़ी मात्रा में चले आते हैं अब उन संस्कारों में अच्छे संस्कार भी हैं और ऐसे संस्कार भी हैं जो हमें गलत मार्ग पर ले जाते हैं कुटिल मार्ग का अनुसरण हमसे करवाते हैं। तो मन से हम किसी का जब शुभ और अशुभ सोचते हैं, तो वहाँ विभाजन हो जाता है जब हम किसी के बारे में अच्छा चिंतन करते हैं, उसके संबंध में मंगल दायक विचार करते हैं, उसकी उन्नति के बारे में जब हम मन से चिंतन करते हैं तो ये शुभ हो गया ये धर्म हो गया इसके विपरीत जब हम किसी के बारे में नकारात्मक विचार करते हैं अशुभ चिंतन करते हैं उसकी किसी भी प्रकार के समाज में प्रतिष्ठा ना हो उसका यश ना हो उसका अपयस बने उसका अपयस मनुष्यों की जुबान पर हो वो जो हम मन से सोचते हैं वो अधर्म की श्रेणी में चला जाता है तो इस तरह से मन से यहाँ पर कहा गया है कि मन से हम अनिष्ट चिंतन करते हैं, दूसरे के धन का हम प्रयोग करना चाहते हैं बिना पूछे उस धन को हम अपना बनाना चाहते हैं तो एक तो मन से अनिष्ट चिंतन और दूसरा दूसरे के धन को अपना मान करके चलना या उसको लेने की कोशिश करना और बी तथा और व्यवहार में सोच समझ करके धर्म अधर्म का विचार ना करके केवल इतना सोच करके कि मुझे लाभ होगा ये सोच करके वो व्यक्ति झूठ को अपना लेता है तो मन से यहां पर बताया है कि तीन प्रकार के अधर्म होते हैं परद्रव्य स्विधानम दूसरे की संपत्ति दूसरे का कोई भी कोई भी वो पदार्थ हो सकता है उसे मैं अपने अधीन रखना चाहता हूं उसे मैं अपने पास रखना चाहता हूं या उससे मैं उपयोग लेना चाहता हूं और दूसरा का कि मन से किसी के बारे में बुरा चिंतन करना और तीसरा का कि झूठ बोलना तो त्रिधम त्रिविधम कर्म मानसम ये कर्म मन से संबंधित है ये वाणी से संबंधित नहीं हम मन में इस तरह से सोचते हैं या मनस इस स्त्रह से अधर्म के बारे में सोचता रहता है फिर इसी तरह से वाणी से कहा है वाणी से कहा कि पारुष्यम अन चाह कठोर बोलना योजना बना करके झूठ बोलना वाणी से एक तो है कि मन से झूठ का विचार करना अब यहां पर वाणी का है कि कठोर बोलना और वाणी से झूठ बोल देना पैशून्यम चुगली करना निंदा करना और असंबद्ध प्रलाप और बिना प्रसंग के बोलना बांग वयम सतुर्विदम ये वाणी के चार अधर्म है जिन्हें अज्ञानी व्यक्ति बार बार इनका प्रयोग करता रहता है तो वाणी से ये चार प्रकार के वो पाप बाली से चार प्रकार के ये अशुभ कृत्य वो करता ही रहता है और आगे कहा है आदत्ता नाम उपादानम हिंसा चौबा अविधानता शरीर से हम क्या करते हैं शरीर से जब पहले तो हमने मन से सोचा कि किसी की वस्तु को मुझे बिना मेहनत किए मिल जाए किसी के घर में से मैं कोई चीज उठा लाऊं किसी का कुछ भी मैं ले लूं किसी का धन ले लू किसी का स्थान ले लूं तो वो मन तक सीमित हो गई अब मन से फिर वाणी पे आई अब वाणी से करें शरीर तो शरीर से किसी की संपत्ति को ले लेना जबरदस्ती उसके ऊपर कब्जा कर लेना और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं तो कहते हैं कि एक तो ये आदत्ता ना उपादान हिंसा और हिंसा कैसी कहते हैं चैब अविधानता यानी शास्त्र में जिस हिंसा का विधान किया है उस हिंसा को शास्त्रों में अशुभ के अंतर्गत नहीं माना है तो शास्त्रों में ऐसी कौन सी हिंसा स्वीकृत है कि जिसको शास्त्र समर्थन करते हैं, जिसको शास्त्र स्वीकार करते हैं कि यहां ये हिंसा कर सकते हैं। तो अपने डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने कुछ ऐसी हिंसा गिनाई है कि जैसे आतताई का बध करना आतताई हत्यारा कोई बहुत दुष्ट व्यक्ति है और उस समय हमें अपने परिवार की अपने समाज की अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है और सब रास्ते उस आतताई को बस में करने के बंद हो गए सब रास्तों को उन्हें बंद कर दिया कोई समझौता नहीं और वो सीधा सीधा हमारे राष्ट्र पर हमारे देश पर समाज पर परिवार पर वो सीधा सीधा हमारा विनाश करने को तत्पर है ऐसी स्थिति में उसका वध कर देना ही शास्त्रोक्त है यानी योग की भाषा में कहें कि, कि न्याय पूर्वक अगर हम किसी को मारते हैं किसी का वध करते हैं तो वो हिंसा नहीं अहिंसा ही है तो शास्त्र कहते हैं एक तो आतताई का वध करना शास्त्रोक्त है शास्त्र में उसका विधान है उसके करने में पाप नहीं लगेगा क्योंकि उसको छोड़ने में हमें ज्यादा पाप लगेगा उस तो हिंसक व्यक्ति को छोड़ने में ना जाने वो कितने परिवारों का नाश कर देगा कितनों को तो नुकसान पहुंचाएगा कितनों की संपत्ति को आग लगा देगा कितने और अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करके बहुत बड़ी हानि वो पहुंचा देगा तो इसलिए वो कोई छोटी चीज अगर ऐसी है जो बहुत ही दुख दे रही है तो उसको वहीं का वहीं तुरंत ही उसको दवा देना तो कहते हैं आतताई का बद कर देना और दूसरा कि हिंसर पशु की हिंसा कोई पशु हिंसक हो गया है जैसे नरभक्शी हो जाते हैं नरभक्शी बाघ और वो नगरों में घुसाते किसी के बच्चों को उठाके ले गए किसी के ऊपर किसी के हमला कर दिया किसी आदमी को मार डाला और बहुत नुकसान करते हैं तो ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है कि उनका भी वध कर देना चाहिए यानी कब जब हमारे पास सारे रास्ते निरुद्ध हो जाए अब कोई रास्ता नहीं बचा तो अंत में उस हिंसा पशु का वध कर देना चाहिए उसमें कोई पाप नहीं है कि हाय मैं इसको गोली मारूंगा इसको लाठी मारूंगा तो बहुत कष्ट होगा नहीं वो कष्ट होगा तो होगा लेकिन वो शास्त्रोक्त है उसकी परवाह नहीं करना क्योंकि अगर ऐसे हम करेंगे तो हम जी नहीं सकते हिंसक व्यक्तियों को हम अगर ये सोचेंगे कि इनकी हिंसा होगी इनको कष्ट होगा तो ये सारे जो फांसी घर खुले हुए हैं अरब देशों में जो कठोर दंड हैं ये सब फांसी घर बंद हो जाने चाहिए ये कठोर दंड सारे बंद हो जाने चाहिए लेकिन ये बंद नहीं होने चाहिए ना ये बंद होंगे तो कह रहे हिंसक पशु का बध करना भी शास्त्र रोक्त और युद्ध में शत्रुओं को मारना किसी भी देश से युद्ध छिड़ता है तो ये सब आपत्तकालीन हिंसा है ये ये सामान हिंसा नहीं सामान तो यह है भाई किसी ने मुझे गाली दे दी तो कोई बात नहीं सहन कर लिया कोई कोई बात अपमान कर दिया कोई बात नहीं व्यक्तिगत रूप से अपमान गाली निंदा घृणा सहन करना एक आभूषण है लेकिन जब राष्ट्र के ऊपर एक सामूहिक विपत्ति खड़ी हो जाती है उस समय हम सबका कर्त्तव्य होता है कि उस राष्ट्र की आय विपत्ति का निवारण करें वरना वो राष्ट्र पर आई विपत्ति से अगर हम कठोरता से नहीं निपटे तो विपत्ति वो हमें ही खा जाएगी तो कहते हैं कि युद्ध में शत्रुओं की हिंसा वो हिंसा नहीं है वो अपने देश के लिए वो पुण्य देने वाली क्योंकि अगर उन शत्रुओं को खुला छोड़ दिया जाए तो हमारे पूरे देश को वो शमशान में बदल देंगे तो इसलिए जैसे आप हम सब सुनते हैं जैसे कश्मीर है या जहां से भी इस तरह के जो शत्रु हैं वो तो जब घुसते हैं तो उनको इसीलिए पकड़ा जाता है इसीलिए उनको मारा जाता है ताकि हमारे देश में अराजकता न फैल जाए तो इसलिए ये तीन जो हिंसा जो बताई है ये शास्त्रोक्त है और इनमें किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है अगर हमारे ऊपर इस तरह की असामाजिक या असहज विपत्ति खड़ी हो जाती है तो अविधानता का अर्थ यहां पर शास्त्रोक्त और आगे कहते हैं कि ये तो हो गए शरीर से ये वाणी से चार हो गए और मन से तीन और शरीर से हो गए तीन शरीर से हो गए तीन तो चार तीन सात और तीन दस लगभग इसी तरह के उदाहरण नया दर्शन में भी आए हैं जैसे शरीर से हिंसा स्तेह और प्रतिषिद्ध मैथुन शरीर से हम हिंसा करते हैं प्रति सिद्ध मैथुन करते हैं व्यविचार करते हैं चोरियां करते हैं तो ये शरीर से हम तीन प्रकार के कर्म करते हैं इसी तरह वाणी से हम करते हैं चार झूठ बोलना कठोर बोलना और, और असंगत बोलना तो वाणी से झूठ कठोर असंगत और निंदा ये इसमें हम ले सकते हैं इसको असुया और मन से दूसरे से द्रोह रखना पर धन की अभीपसा और नास्तिकता वहां पर न्याय न्यायाधशन कहा कि दूसरों से द्रोह रखना यानी दूसरों के प्रति हर समय उसके विरोध में आवाज उठाना हर समय उसका विरोध करते रहना और कहते हैं कि नास्तिकता और ये नास्तिकता भी ये जो है वो बहुत बड़ा हमारे समाज को बिगाड़ने का काल बनता है और इसका बीज पहले हमारे मन में पड़ता है तो इसी तरह से शरीर वाणी और मन से दस अधर्म और दस धर्म इसके छोटे छोड़ छोटे कितने ही विभाग करेंगे तो फिर भी वो इन सब में लगभग समा ही जाएंगे किसी में कोई समय आएगा किसी में कोई मिल जाएगा किसी में कोई मिल जाएगा तो इसलिए मन वाणी और शरीर ये जो हमारे साधन है ये हमें अनिष्ट की ओर ले जा सकते हैं और हमें इष्ट की ओर भी ले जा सकते हैं आगे स्वामी जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि व्यविचार करना वो हमारे आत्मा के भी विपरीत है और उससे दूसरे को कष्ट भी पहुंचता है क्योंकि हम जब दूसरे के साथ बलात् कोई कार्य करते हैं हम किसी के साथ में जबरदस्ती अगर किसी के मकान में हम घुसना चाहते हैं मकान मेरा नहीं है और मैं जबरदस्ती उसमें घुस जाता हूं और उनके बच्चों को उनके परिवारों को कष्ट पहुंचाता हूं उनको सताता हूं उनको दुख देता हूं उनकी चीजें बिगाड़ता हूं तो उस गृह मालिक को और गृह परिवार के सदस्यों को कितना कष्ट होता है किसी तरह तो स्वामी जी कहते हैं कि व्यविचार से भी हम जिसके साथ भी इस तरह का कोई गलत कर्म करते हैं तो उसको भयंकर मानसिक शारीरिक कष्ट होता है वो सहन नहीं कर पाता इसलिए बहुत से लोग जो इस या, यातना के शिकार हो जाते हैं कई बार वो आत्महत्या भी कर लेते हैं इसलिए व्यविचार को शास्त्रों में बहुत भयंकर निंदनीय कर्म स्वीकार किया है स्वामी जी उदाहरण देते हुए कहते हैं जैसे किसी मनुष्य ने अपने खेत की जमीन में ना बोकर अपना बीज दूसरे की जमीन में बोया उसे हम क्या कहेंगे स्वामी जी कहते हैं कि जैसे बीज होता है ना बीज बहुत सारे यहां किसान के बच्चे बैठे हुए हैं गेहूं का बीज सब्जी में तो पालक फसल में मक्का ज्वार बाजरा सब कुछ बीज से ही उत्पन्न होता है और बीज से ही जब जो कुछ उत्पन्न होता है वो हमारे कार्य में आता है तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसान हो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो वो अपना जब बीज बोएगा बढ़िया जो स्वस्थ बीज है रोगी बीज नहीं मान लो बीज सड़ गया उसको हम खेत में डाल रहे हैं तो उस क्या होगा खेत में उगेगा ही नहीं चाहे कितनी अच्छी जमीन हो कहते हैं कि एक स्वस्थ बीज जिसका है वो बीज अगर कोई किसान अपने खेत में ना बोकर के पड़ोस के खेत में बो दे चार किलो उसमें ज्वार डाल दिया बाजरा डाल दिया गेहूं डाल दिया और घर वालों ने पूछा कि बीज बोआए बोले आ बो आए बोले कब फसल लगाई बोले चार महीने में आ जाएगी और फसल खड़ी पड़ोस के खेत में बोले बीज तूने ने बोया बोले मैं तो पड़ोस में बो के आया हूं और बोले किसके खेत में बोले पड़ोस के खेत में अपने खेत में क्यूं नहीं बोया ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा तो समझदार किसान भी अपने जीवन को चलाने के लिए अपने आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वो जो बीज बोता है वो अपने ही खेत में बोता है मालिक को धान ले सकते हैं जिनको हम सैनी कहते हैं वो भी जब गुलाब बोते हैं गेंदा बोते हैं और कई तरह के फूल लगाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि पड़ोस के उद्यान में जाकर के बीज बोएं वो भी अपने ही उसमें बगीचे में लगाते हैं और उसकी खूब देखभाल करते हैं सेवा करते हैं तो कहते हैं ये जो सामान्य लोग है ये भी इतनी मूर्खता नहीं करते कि अपना उत्तम बढ़िया श्रेष्ठ बीज अपने खेत में छोड़ कर के दूसरे के बीज में दूसरे के खेत में जाकर बो दे अपने बगीचे में ना बो करके दूसरे के बगीचे में जाकर के बीज बो दे और अगर वो भी देते हैं तो उनको यही कहेंगे कि इसका दिमाग फिर गया है दिमाग फिराया हुआ है मान जिसको हम सिरफिरा कहते हैं जैसे आदमी क्रोध में आकर के इधर उधर पटकता है रहता ना हाथ पैर पटकेगा किसी को मारेगा कोई बर्तन फेंक देगा तो ऐसे जैसे वो सिर फिरा उस समय हो जाता है ऐसे अगर किसान और माली या कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के के बुद्धिहीनता के काम करता है तो वो भी बुद्धिमान नहीं है तो इस उदाहरण को स्वामी जी कहां कटाते कि ये जो शरीर रूपी वृक्ष है ये शरीर को वृक्ष का उपनिषदों में उपनिषदों में कहा कि उल्टा टंगा हुआ है अगर किसी आदमी को अभी तो हम सीधे खड़े होकर चलते हैं हर किसी आदमी को पेड़ पर उल्टा टांग दिया जाए सिर उसका सिर तो नीचे और पैर चार ऊपर तो वो यूं ऐसे फैल जाएगा उसका अगर बड़े बड़े बाल होंगे तो बाल भी उसके ऐसे फैल जाएंगे मान लो किसी महिला को अगर हम ऐसे टांग दें तो इस तरह से बाल उसके फैल जाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसा ही दूस लगा जैसे वृक्ष है तो कहते हैं कि ये शरीर भी वृक्ष है चाहे वो पुरुष का शरीर हो या स्त्री का शरीर हो उल्टा किसी को टांगा टांगो तो वो ऐसा ही लगेगा ये शाखाएं हैं उसकी पैर फैल जाएंगे ये शाखाएं हैं और ये जड़ है ये जड़ जैसे वृक्ष की जड़ कहां होती है ऊपर होती है नीचे होती है नीचे ही होती है ना तो हम अगर शीर्षासन करते हैं तो उस समय हमारी जड़ कहां है नीचे है ना और ऊपर शाखाएं हैं तो ऐसे ही वृक्ष की उपमा बहा पर भी है कि वृक्ष का जो जड़ है वृक्ष का जो बीज है वो बीज हमारे मनुष्य शरीर में कहां रहता है शुरुआत कहां से होती है जैसे बीज जमीन में गोय जाता है ऐसे ही हमारे अंदर भी बीज है और वो बीज आप सब जानते हो बीज का है हम बीज से वृक्ष बन जाते, हाँ बन जाते है। हमारा शरीर वृक्ष का समान है और हम जब संतान उत्पत्ति करते हैं तो हम अपने बीज से ही संतान उत्पत्ति करेंगे हम अपने बीज से ही संतान उत्पत्ति करते हैं तो बीज से वृक्ष वृक्ष से बीज बीज से वृक्ष वृक्ष से बीज यानी कारण कार्य का संबंध है कारण अगर घटिया होगा तो उगने वाला अंकुर उगने वाला पौधा उगने वाला वृक्ष बढ़िया हो ही नहीं सकता कैसे बढ़िया होगा जब घटिया बीज डालेंगे तो स्वाभाविक घटिया होगा तो कोई अगर ये सोचे कि मेरा बीज तो बहुत बढ़िया है और मैं किसी गलत जमीन में बोदू आप समझ गए होंगे ना मुझे खोलने की आवश्यकता नहीं है किसी गलत जगह में बोदू तो क्या होगा इसका मतलब है कि मैं मूर्ख क्योंकि मैंने अपना बीज अपने सांप नहीं बोया जहां मेरा अधिकार नहीं है वहां मैंने बोद दिया अब जब बोद दिया तो, तो संतान भी फिर उसी तरह की होगी तो स्वामी जी यहां पर संकेत करते हैं कि ज, ज, ज, ज, जैसे किसी मनुष्य ने अपने खेत की जमीन ना बोकर अपना बीज लेकर दूसरे की ज़मीन में बोया तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या हम उसे मूर्ख नहीं करेंगे अपने वीरिय को अगनिया करके खर्च करने हारा तो महामूर्ख है अपनी शक्ति को व्यर्थ में बहा देना गलत जगह बहा देना अवैध ढंग से उसका व्यय करना विभिन्न प्रकार के दुष्कर्मों में लग करके अपनी शक्ति का हरास कर देना और ये ये विशेष रूप से जो जवान है जो ब्रह्मचारी है वो चाहे युवतियां हों या युवा को सब पर ये बात घटेगी अब जो बूढ़े हो गए ऐसे नब्बे नब्बे साल के उनको तो ये क्या उपदेश वो तो है ब्रह्मचारी अब तो अब वो ब्रह्मचारी है ही स्वताली ब्रह्मचारी है क्योंकि शक्तियां सारी क्षीण हो गई तो ये जो उपदेश है ये विशेष रूप से नवयुवकों के लिए विद्यार्थियों के लिए नवयुक्तियों के लिए है नौजवानों के लिए ताकि उनका कोई भी मार्ग विचार की ओर ना होने ले जाए तो आगे कहते हैं कि कोई ऐसा कहने लग जाते हैं लोग कुतरकी भी बहुत होते ना। तो है ना वो कहते हैं कि बीज मेरा बीज मेरा है ना और मैंने मैंने अपना बीज अगर दूसरे को उसमें डाल दिया तो क्या है अच्छा एक बात बताइए कि बीज तो मेरा है ठीक है पर बीज जिस भूमि में डाल रहे हैं वो मान लीजिए बंजर है और मैंने उस बंजर भूमि को खरीद करके और अपना बहुमूल्य बीज उस बंजर भूमि में डाल दिया एक तो मैंने पैसा खर्च किया और उस बीज जो बंजर भूमि में डाला है उसके जो सुपरिणाम माने चाहिए थे वो भी नहीं आएंगे और अगर ऐसा कहूं कि मैंने अपना बीज किसी दूसरे भूमि में डाल दिया तो उससे जो कुछ उत्पन्न होगा वो भी समाज में अवैध माना जाएगा उसे वैध का दर्जा नहीं मिलेगा जैसे आप ये अमेरिका आदि देशों में यूरोप के देशों में ये जो स्त्रह के दुष्कर्मों से जो संतान उत्पन्न होती है सरकार उनको ले लेती है और उनका पालन पोषण करती है कौन पिता है कौन माँ है ये जल्दी पता ही नहीं लगता है तो वहां तो इस तरह की संस्कृति में ही वो पल रहे हैं उनके यहाँ इस चीज को बुराई नहीं माना जाता वो कहते हैं ये क्या ये तो सामान्य है वो तो यही मान के चलते हैं जैसे ये जैसे ये घोड़ा गड्ढा कुत्ते होते हैं ऐसे ही जैसे इनका नाम पशु है जैसे ये पशु है ऐसे मनुष्य भी एक स्तनधारी पशु है इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं तो वो इसपे कोई आदर्श को लेकर के नहीं चलते पर वैदिक संस्कृति ये बहुत जोर से घोषणा करती है कि नहीं तुम मनुष्य तो हो लेकिन मनुष्य के साथ साथ में तुम में मनुष्य को मनुष्यता को उत्पन्न करने की क्षमता भी भगवान ने तुम्हें दी है मनुष्य हो तुम हो सकता है तुम पशु भी हो क्योंकि कई जगह उपलिश्तों में जीवात्मा को जंतु का है और ईश्वर को पशु का है पशुती पशु जो ठीक से देखता है वो पशु लेकिन वहां पर पशु का अर्थ दूसरा है और ये जो दूसरी होनिया जिनको हम पशु कहते हैं तो ये दूसरी है तो पशु अगर पशु ही है हम सब तो तो पशु को तो समझ नहीं होती है कुत्ते को क्या समझ है गधे को क्या समझ है गधे को क्या समझ है उनको इतनी समझ है कि वह जो स्वाभाविक ज्ञान है उसी ज्ञान से उसी समझ से वो काम चलाते हैं पर हमें तो विवेक दिया है ना परमात्मा ने अगर हम भी इस विवेक को बेच करके इस विवेक को नष्ट करके और हम पशुओं की तरह ही समाज के मैदान में उतर करके और गंदे कामों को अगर हम करने लग जाते हैं जिसका कोई आदर्श नहीं जिसका कोई समाज नहीं तो वो समाज कैसा होगा वो समाज स्वस्थ समाज नहीं हो सकता इसलिए ऋषियों ने ये संस्कारों की परंपरा डाली है एक माता पिता को उत्तम आचार विचार का पालन करने के लिए उनको निर्देश दिया है ताकि समाज एक स्वस्थ समाज बने अच्छा समाज बने पशु समाज नहीं बने क्योंकि समाज तो पशुओं के भी होते हैं, लेकिन पशुओं के समाज और मनुष्य समाज में बहुत ज्यादा अंतर है तो कहते हैं कि अपना बीज दूसरे की भूमि में न डाले और क्या करे और कहते हैं कुछ तर्क क्या करते हैं कि हम नकद पैसा देकर बाजार का माल मोल ले लेते ले हैं इसमें व्यापचार का पाप क्या होगा तो स्वामी जी कहते हैं परंतु वे मूर्ख नहीं सोचते कि पल्ले का रुपया खर्च करके अपने अमूल्य बीमे को खर्च करना ये क्या है ये व्यापार किस प्रकार का है स्वामी जी कहते हैं, ये कौन सा व्यापार है कि हम अपने पैसे लेकर के मतलब पैसा खर्च करके और व्यापचारादि क्रम में अगर हम उतर जाते हैं बुद्धिमानी तो क्या है अपनी शक्ति भी गई और अपना पैसा भी गया बचा क्या तुम्हारे पास शक्ति भी गई और पैसा भी गया और बुद्धिमानी क्या है कि शक्ति तो गई पर वो सदुपयोग में गई और पैसा भी खर्च नहीं हुआ तो इसलिए स्वामी जी यहां पर संकेत दे रहे हैं कि ऐसा व्यापार करने वाला क्या महामूर्ख नहीं है तो जो ऐसा घटिया व्यापार करता है क्योंकि अवैध संतान से किसी आदर्श मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है कि ये राम बनेगा ये कृष्ण बनेगा ये दयानंद बनेगा है ये विवेकानंद बन जाएगा या ये पतंजलि बनेगा ऐसी अवैध संतानों से पतंजलि उत्पन्न होंगे ऐसी अवैध अवैध संतानों से तो कोई भी जली उत्पन्न नहीं होंगे न पतंजलि उत्पन्न होंगे ना और कोई उत्पन्न होंगे तो आज हम अपने चारों ओर जो देखते हैं चाहे वो इंटरनेट पर देखते हों चाहे फेसबुक में देखते हों चाहे व्हाट्सएप में देखते हों ठीक है उसमें अच्छी चीजें आती हैं ऐसा नहीं उसमें सब बुरा होता लेकिन अधिकांश चीजें वो युवकों को पथभ्रष्ट करने वाली होती है ऐसे ऐसे चित्र उसमें आते हैं कि आदमी की कर्तव्य विमूल हो जाता है तो इसलिए जो इन चीजों को चलाते हैं इन चीजों को चलाने से पहले उसे अपने मन की मन की गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए कि मेरा मन किस संस्कार की ओर जा रहा है तो स्वामी जी ये जो दस अधर्म और दस धर्म के इन्होंने जो नियम बताए हैं उन सब का अगर हम पालन करते हैं तभी हमारे समाज को और हमें सुख मिलेगा अब शांति पाठ